अन्य कार्यों को विराम दे देंगे अच्छी तरह सीधे होकर के कृपया बैठ जाएं, कोमलता से आँखों को बंद कर दीजिएगा मंत्र का उच्चारण करेंगे शांत ही निधिध्यासन के विषय में विषय प्रवेश और परिचय के रूप में कुछ बातें बताने का प्रयास किया था कल आगे विषय को बढ़ाते हैं योग की परिभाषा मेरे पीछे पीछे बोलेंगे योग एक सूक्ष्म विद्या और आचरण का नाम है जिसका अनुष्ठान करने से व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है तो इस प्रकार से योग की एक सरल परिभाषा हुई और जो स्थिति एक योगी प्राप्त करता है उस स्थिति को दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक और बड़े से बड़े धनपति भी प्राप्त नहीं कर पाते पाना था सो पा लिया और जानना था सो जान लिया जानना बाकी कुछ नहीं पाना था सो पा लिया पाना बाकी कुछ नहीं तो योगाभ्यास में हम उपासना करते हैं आत्मा निरीक्षण करते हैं और तीसरा है निधि ध्यास करते हैं उपासना कहाँ से आरंभ होती है उपासना वहाँ आरंभ होती है कि ईश्वर है ऐसा मान करके जो चिंतन करते हैं उसका नाम उपासना है आत्मनिरीक्षण क्या है आत्मनिरीक्षण अपनी स्थिति का अवलोकन करना कि मैं कहाँ हूँ मेरे कर्म कैसे हैं मेरे संस्कार कैसे हैं अच्छे कितने हैं कमजोर कितने हैं ये आकलन करना ये आत्मनिरीक्षण है और निधि ध्यास क्या है निधि ध्यासन निश्चय करना है किस विषय में मैं क्या मानता हूं और वास्तव में क्या होना चाहिए मुझे क्या लग रहा है आप लोग आगे न्याय दर्शनम के भी कुछ सूत्र पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या सात को देखिएगा बोलेंगे प्रमाण तर्क साधनोपाल सिद्धांत पंच अवय उपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद तो न्याय दर्शन जो है हमें सिखलाता है कि हमारा चिंतन जो है कैसा होना चाहिए आदर्श चिंतन कैसा होना चाहिए आदर्श वाणी कैसी होनी चाहिए आदर्श व्यवहार कैसे होने चाहिए और जहां पक्ष प्रतिपक्ष हो जाए वहां पर वाद कर लेते हैं एक व्यक्ति कहता है कि ईश्वर अवतार लेता है और दूसरा कहता है ईश्वर अवतार नहीं लेता है तो वहां पर वाद किया जाता है उस वाद में क्या क्या होता है सूत्रार्थ को मैं पढ़ लेता हूं आप सुनने का प्रयास करें प्रमाण व तर्क से स्वपक्ष की स्वपक्ष का मंडन और परपक्ष का खंडन करना अपने सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलना आवश्यकता पड़ने पर पांच अवयवों से युक्त कथन करना प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन ये पांच अवयव है कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो हेतु देना पड़ता है थीसिस, उसके बाद में रीजन, फिर उदाहरण देना पड़ता है एग्जांपल, फिर एग्जांपल और अपने हेतु को जुड़ना पड़ता है ये है उपनय पास में लाना और फिर जो है उसको पुनरावृत्ति करके ठप्पा लगा देना कि हाँ ये सिद्धांत अब सिद्ध हुआ पांच अवयवों से युक्त कथन करना पूरे पांच कम और अधिक नहीं और पक्ष एवं प्रतिपक्ष को स्वीकार करना वाद कहलाता है तो जब आज से 50 वर्ष पहले की बात सुनते हैं कि 50 वर्ष पहले आर्य समाज का बहुत प्रभाव था और लोग स्वाध्यायशील थे तो ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति आर्य समाजी होता है वो स्वाध्याय करता है और दो आर्य समाजी मिल जाए तो शंका समाधान और वार्तालाप करें और तीन हो जाए तो क्या करना है ये पक्ष और प्रतिपक्ष ले लेना और तीसरे को निर्णायक बना देना एक तो पक्ष वाला और एक प्रतिपक्ष वाला और तीसरा निर्णायक तो तीन जब मिल जाए आर्य समाजी तो ये काम करते थे एक होगा तो क्या करेगा स्वाध्याय करेगा उपासना करेगा और दो मिल जाए तो वार्तालाप उपदेश संगा समाधान जैसी जिसकी योग्यता कम योग्यता वाला हो वो उससे उपदेश ग्रहण करे और तीन हो जाए तो शास्त्रार्थ वार अब इसी प्रक्रिया को अपने भीतर ले जाओ वहां तीन की जरूरत नहीं स्वयं ही पक्ष है स्वयं ही प्रतिपक्ष है और स्वयं भी निर्णायक है इस स्थिति का नाम निधि ध्यास स्थिति का नाम है निधि ध्यास तो जैसे ही आत्मनिरीक्षण आवश्यक है अनिवार्य है ऐसे ही निधि ध्यास भी आवश्यक है अनिवार्य है और निधि ध्यास कहाँ से शुरू होता है उपासना में तो मैंने बताया कि ईश्वर है स्वीकार करके हम वैदिक संध्या और चिंतन और सब करने लगते हैं ये ईश्वर आप सत्य हैं आप सत्तात्मक पदार्थ है आप वास्तविकता है आप कोई कल्पना नहीं है आप एक वर्तमान सत्ता है आप यहां पर है अभी है ये हमारा चिंतन उपासना का चिंतन है और जब निधि ध्यान में हम उतरते हैं तो वहां तो वकालत वाली बात है वो एपलेट और ट्रिब्यूनल और कोर्ट वाली बात है वहां पर वहां पर तो यहां से शुरू हो ईश्वर नहीं है ईश्वर नहीं है हेतु दिखाई नहीं देता चीज हो तो दिखाई देनी चाहिए ना, तो फिर वो प्रतिपक्ष करेगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कई सारी चीजें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है जैसे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जैसे कि सुख जैसे कि भूख दिखाई नहीं देती है उसके कोई तो हाथ पाऊ तो है नहीं लेकिन है उसकी सत्ता अच्छा आपसे मैं पूछ लूँ हमारे स्वामी सत्यपति जी तो ऐसा प्रश्न उत्तर लगा देते हैं कक्षाओं में कई लोग कहते हैं कि मानो तो दुख ना मानो तो कुछ नहीं कोई दुख बुख नाम नहीं कोई नाम की कोई चीज नहीं है मानो तो दुख ना मानो तो कुछ नहीं तो कुछ गले उतरती दिया ना बात उसका उत्तर करो या तो प्रतिवाद करो या तो इसकी बात मान लो उसने अपनी बात रख दी कि मानो तो दुख ना मानो तो कुछ नहीं अभी ये गर्मी लग रही है और एक व्यक्ति जो है वो कहता है क्या गर्मी है कुछ नहीं है और वो, वो कहता है कि ये मानने पर है सब हमने मान लिया कि गर्मी है वास्तव में गर्मी नहीं है देखो मैं आराम से बैठा हूं तो हो गया ना एक प्रश्न पक्ष हो गया ना अब इसका प्रतिपक्ष भी चाहिए प्रतिपक्ष में स्वामी सत्यपति जी क्या बताते हैं कि भाई उस व्यक्ति को एक डंडा लेकर के सिर पे चोट मारो और फिर उससे कहो फिर मानो तो दुख है ना मानो तो कुछ नहीं अब वो कह सकेगा अब वो फौरन दौड़ेगा पट्टी लगवाएगा कुछ करेगा इंजेक्शन लगवाएगा पेन किलर का प्रयोग करेगा सब करेगा किस लिए कर रहा है दुख की सत्ता है दुख सत्तात्मक पदार्थ है ऐसे कटता है तो ये पक्ष और फिर प्रतिपक्ष और उसको काटना पड़ता है दुख एक प्रमेय है बारह प्रमेय में एक दुख भी है जो न्याय दर्शन की प्रक्रिया है न्याय दर्शन का यह है उसमें बारह प्रमेय है शायद इसमें तो नहीं है कोर्स में जी क्या जी हाँ दुख किस पदार्थ से बना है अच्छा हाँ, हाँ जी मैं बताता हूं सत्व रज और तम जो है, उसका क्या क्या गुण है प्रकाश क्रिया और स्थिति तो सत्व गुण जो है वो सुख देने वाला है सत्व गुण जहां पर है वहां पर सुख है रजोगुण है वहां पर दुख है और तमोगुण है वहां पर ता है बेहोशी है अविवेक है हमारे शरीर में में में आयुर्वेद आयुर्वेद वाले वाले तो जो तीन समेट समेट लेते हैं, वाले वात, और कफ में समेट लेते हैं, हैं। वात, कफ हमारे दार्शनिक लोग जो है किस में समेट लेते हैं सत्व रज और तम में समेट लेते हैं तो वातपित और कफ भी कोई उसकी सत्ता है या नहीं है वातपित और कफ जहां भी वात होगा या अर्थात अथवा तो जहां भी पीड़ा होगी वहां पर वात जरूर होगा और जहां पर खुजली होगी वहां पर कफ जरूर होगा बिना कफ के न कंडू न बहती कफ के बिना कंडू कंडू कहते हैं खुजली को और जहां पर शरीर में दहाव हो रहा है तो वहां पर पित्त प्रकुपित है ये समझा जाता है तो ये लक्षण से आता है कि इसका लक्षण ये है और इसकी सत्ता का फिर स्वीकार होता है आत्मा के लक्षण देखो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख का अनुभव और जान इनमें से कोई लक्षण मिलता है तो वहाँ पर क्या निकला कि वहाँ आत्मा है तो इस प्रकार से समझना चाहिए दुख एक सत्तात्मक है ऐसा नहीं है कि मानो तो दुख ना मानो तो कुछ नहीं ऐसा नहीं है हाँ यह गुण है यानी कि और, है है और उसका उपादान कारण जो बताया सत्व से सुख मिलता है अथवा तो ईश्वर से सुख मिलता है दो दो है जी उस क्रम में नहीं आएगा ना उस क्रम में नहीं आएगा वो एक अनुभूति है वो अनुभूति है सत सत्तात्मक अनुभूति अनुभव है जी जी तो हमारा विषय ये था कि हम जो है इस प्रकार से मानो तो दुख और न मानो तो कुछ नहीं ये कट जाती है बात तो इस प्रकार से हमारी अनेक जो मान्यताएं है जो हैं उनको काटना पड़ेगा हम ईश्वर नहीं है वहाँ से लेकर के चलेंगे दिखाई नहीं देता है तो दिखाई ना देने वाली कई चीज़ें होती है उसका अस्तित्व हम मानते हैं ये मोबाइल फ़ोन की तरंगे हैं क्या वो दिखती है लेकिन वो काम करती है ना इससे हमको अनुभव होता है कि मोबाइल की तरंगे होती हैं और टावर नहीं मिल जाता है तो परेशान हो जाते हैं हम तो यहाँ तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है परेशान हो जाते हैं तो ये सिद्ध, सिद्ध करता है कि इसका भी अस्तित्व है और ये इस प्रकार से काम करती है तो ईश्वर के कामों को देखना पड़ेगा और ये भी सिद्ध हुआ कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो दिखाई नहीं देती है परंतु होती है तो ईश्वर भी दिखाई न देने वाली सत्ता है और सर्व्यापी सत्ता है करोड़ों जीव जो है अलग अलग क्रियाएँ कर रहे हैं और करोड़ों जीव एक साथ जन्म ले रहे हैं इनकी व्यवस्था करने वाला उनका हिसाब करने वाला कोई ना कोई जरूर होना चाहिए तो फिर जो है उसको शब्द प्रमाण के साथ मिलाते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि ईश्वर जो है सारी सृष्टि का अध्यक्ष है कर्माध्यक्ष है तो वो शब्द प्रमाण के साथ मिलता है तो फिर हमारा निर्णय होता है कि हाँ ईश्वर है मानना चाहिए प्रायः हम जो है नास्तिक ही बने रहते हैं कैसे कि ईश्वर को हम मानते हैं वो तो शाब्दिक रूप में स्वीकार किया है क्या हमारे क्रियाकलाप ईश्वर के अनु, अनु, अनु, अनुकूल अनुरूप है इसका परीक्षण करेंगे तब पता चलेगा एक छोटा सा खूंटा भी लगा हो मैदान में तो क्या करेंगे हम उसके ऊपर जाएंगे या उसको बचा करके जाएंगे उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं बचा करके जाएंगे क्या हम ईश्वर से हर समय इस प्रकार से सावधान सतर्क और संतुलित रहते हैं नहीं रहते हैं बस यही बात है कि भाई हम हमारे हृदय में निर्णय नहीं हुआ है निधि ध्यासन हमारा अभी कच्चा है या तो हमने शुरू ही नहीं किया है तो इस प्रक्रिया को अपनाएंगे हम शुरू करेंगे तो हमारे जो आचार्य ईश्वरान जी भी कई विषयों को ले रहे हैं हमारी जो अविद्या है इसमें अनित्य वाली अनित्य को नित्य मानना नित्य को अनित्य मानना इसके ऊपर निधि ध्यास करना है फिर आज कौन सा प्रकरण चला अपवित्रता अपवित्र पदार्थों को और अपवित्र क्रियाओं को हम पवित्र मानते हैं और पवित्र वाली क्रियाओं को हम अपवित्र मानते हैं सुबह बजे उठना अच्छी बात है या बुरी बात है अच्छी बात, अच्छी बात, बात है हम में से कितने लोग नियम पूर्वक चार बजे उठते हैं अच्छी बात है ये भी अच्छी बात है परंतु जिस दिन नहीं उठ पाते हैं तो हम बहाना करते थे भाई कल रात में देरी से नींद आई थी ये काम आ गया था वो काम आ गया था कुछ रुग्णता थी ये था वो चार बजे में जाग जाता तो तकलीफ हो जाती तकलीफ बढ़ जाती अच्छा किया मैंने ऐसा मानते हैं या नहीं मानते उसको अच्छा मानते हैं या नहीं मानते बहाने बहानेबाजी को अच्छा मानते हैं या नहीं मानते उसका कोई दंड मायश्चित यदि हम लेते हैं तब तो ठीक और दंड प्रायश्चित लेकर के किसी भी परिस्थिति में मुझे करना है तो करना है ये जब तक नहीं हुआ है तो हमारा निधि ध्यासन उतना कच्चा है तो प्राय हम इतनी परिपक्वता में नहीं ले जाते हैं बस इसी परिपक्वता को हमें ले जाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम निधि ध्यासन तो हमारी जितनी भी गलत मान्यता गलत व्यवहार है गलत वाणी है, है उनको सुधारना है और ये कोई एक दिन का तीन दिन का या पांच दिन का काम तो है नहीं ये तो वाद की बात है वाद माने कोर्ट केस आज की भाषा में कहे तो तो कोर्ट केस कितना चलता है कोई सरल होता है तो महीना दो महीना में कोई अधिक कठिन होता है साल दो साल और कई कई तो बीस बीस साल वाले और तीस तीस साल वाले कोर्ट केस होते हैं और पक्ष प्रतिपक्ष और सब चलता रहता है वर्षों तक चलता रहता है और उसमें भी लेवल्स होते हैं कोई सेशन कोर्ट है फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है फिर हाई कोर्ट है फिर सुप्रीम कोर्ट है तब जा कर के अंतिम परिणाम आता है तो ऐसे ही कई सारे विषय जो है कुछ सरल विषय होंगे तो वो सरलता से मान लीजिए यही विषय ले लेते हैं कि हमको जो है जल्दी उठना है नियम बनाना है तो कुछ दिनों में हम बना लेंगे तो बना लेंगे तो हमारी क्या प्रवृत्ति होगी हम पहले से ही सावधान रहेंगे जल्दी उठना है तो रात में जल्दी सोएंगे खानपान ठीक रखेंगे आहार विहार ठीक रखेंगे कि भाई मुझे किसी भी स्थिति में उठना और बीमारी से बचना है बीमार हो गए तो भी मैं पालन नहीं कर पाऊंगा तो बीमारी से वो व्यक्ति बचेगा पूरा प्रयास करेगा बीमार ना हो जाऊँ कहीं पर उससे भी बचेगा क्योंकि तो उसका भी तो निदान करना पड़ेगा वो बीमारी भी एक बहाना आ जाएगा लेकिन यहाँ से चलना पड़ेगा बीमार भी नहीं पड़ना है अदिनाह श्याम शरदर शतम ये भावना लानी पड़ेगी तो ये जो है इस प्रकार से जो है कई सारे हमारी क्रियाएं जो है उसके अनुरूप अनुकूल बननी चाहिए निश्चय के अनुरूप बननी चाहिए ईश्वर के अनुरूप बननी चाहिए हमारी मान्यता है निधिध्यासम के अंदर हम प्रमाणों को लेंगे तर्कों को लेंगे वितर्क उठाएंगे और उसको काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे परंतु जो अंतिम निर्णय जो है उसको फिर प्रमाणों से कसना भी पड़ेगा ऐसा नहीं कि हमने निर्णय निकाला और वो शास्त्रों से विपरीत है वो भी नहीं चलेगा उसके अनुरूप निकालना पड़ेगा ईश्वर नहीं है वो अंत में निकलना नहीं चाहिए नास्तिक नहीं बन जाना है हमको हमको बनना है आस्तिक लेकिन हमारी जो गलत मान्यता है उसको उखाड़ना है कि मैं ईश्वर के अनुरूप क्यों नहीं चल रहा हूँ ईश्वर के अनुकूल क्यों नहीं चल रहा हूँ ईश्वर की आज्ञाओं का पालन क्यों नहीं कर रहा हूँ तो मेरा जो अज्ञान है वो कौन सा है मैं ईश्वर की सत्ता को क्यों स्वीकार नहीं करता तो एक हेतु मैंने बताया कि ईश्वर दिखाई नहीं देता है ऐसे ही अनेक हेतु बन जाएंगे भाई ईश्वर होता तो यहाँ पर इतनी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए एक धार्मिक व्यक्ति है वो तो दुखी है बेचारा परेशान है बीस साल में तीस ट्रांसफर हो जाती है उसकी जो नियम पर चलना चाहता है और जो भ्रष्ट व्यक्ति है वो मौज कर रहा है तो कहाँ है ईश्वर ये भी एक तर्क है ना इसको भी काटना पड़ेगा ये भी होता है या नहीं होता है जो लोग किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो उचित अनुचित मार्ग अपना करके व्यक्ति जो है साधन संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है मान लीजिए वो व्यक्ति कोई अधिकारी है और उसके सामने एक फाइल आई है उस फाइल से सामने वाले व्यक्ति को करोड़ों का फायदा होने वाला है तो विचार आएगा कि कुछ मांगना चाहिए भविष्य का विचार करना चाहिए भाई घर घर गृहस्थी भी चलानी है भविष्य का देखेंगे कुछ ये भी होनी चाहिए आगे कोई बीमारी आ गई बड़ी, कुछ मेरे पास अच्छा मकान भी नहीं है इतने सालों से सर्विस कर रहा हूँ एक मकान भी अच्छा नहीं ले पाया हूँ ऐसे नीति से कहाँ तक चलूँगा चलो थोड़ा कर लेते हैं एक विचार आया थोड़ा कर लेते हैं मांग लेते हैं रिश्वत ले लेते हैं घोटाला कर लेते हैं फिर उसको अपने आप से संघर्ष करना पड़ेगा वितर्क उठाना पड़ेगा नहीं ये तो बुरी बात है गलत बात है गड़बड़ है क्या गड़बड़ है भाई मुझे ईश्वर का आदेश है ईमानदारी से कमाओ मेहनत से कमाओ ऐसे भ्रष्टाचार नहीं करना है ईश्वर की आज्ञा है फिर एक विचार ये आएगा चलो एक बार कर लेते हैं थोड़ी तो ये हो जाए हमारा अधिकारी नाराज हो जाएगा वो गाली देगा ट्रांसफर कर देगा ये करेगा दबाव आएगा ये भी विचार नहीं हो है कि भाई मैं जैसे तैसे तो यहाँ आया हूँ और सेट हुआ हूँ अब मुझे मेरी ट्रांसफर कर देंगे तो कहाँ 500 किलोमीटर हजार किलोमीटर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है तो तीन हजार किलोमीटर दूर उठा करके रख देगा ये हानि उठानी पड़ेगी तो ये सानी से तो बचना चाहिए चलो थोड़ा कर लेते हैं फिर उसको ये करना पड़ेगा नहीं ये अधिकारी जो है नाराज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अधिकारी की सत्ता क्या है ईश्वर भी तो नाराज होगा ना मैं ये गलत काम करूंगा तो ईश्वर भी नाराज होगा और संसार के भी जो अच्छे लोग हैं धार्मिक लोग हैं वो लोग भी नाराज होंगे तो दो लोग नाराज होंगे इस पक्ष में तो कौन कौन नाराज होंगे एक ईश्वर और दूसरा धार्मिक लोग दो नाराज होंगे और प्रसन्न कौन होंगे घष्ट वाला अधार्मिक वाला एक खुश और दो नाराज और इधर इस पक्ष में यदि मैंने एक गलत काम कर दिया तो कितने लोग प्रसन्न एक प्रसन्न और ईश्वर और ये दो नाराज तो लाभ किसमें हुआ ईश्वर वाले पक्ष में और धार्मिक लोगों के वाले पक्ष में नीति के पक्ष में दो प्रसन्न है एक नाराज है और गलत करूंगा तो धार्मिक भी नाराज और ईश्वर भी नाराज तो दो नाराज है तो कम नुकसान हो उसको उठाओ कुछ उस तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा बिल्कुल नुकसान से बचना चाहते हैं तो क्या सलाह है स्वामी विवेकानंद जी की वो स्थान कौन सा है कि जहां पर बिल्कुल नुकसान ना उठाना पड़े वो स्थान कौन सा है मो, उस वहां जाओ वहां पर कोई ऐसा घाटा नहीं होगा और यदि एक पक्ष ये भी लेना है कि अधिकारी नाराज हो जाएगा तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई मेमो देगा नोटिस देगा चार्जशीट देगा ट्रांसफर करेगा और ईश्वर नाराज हो गया तो क्या करेगा गधा बनाएगा बिल्ली बनाएगा मच्छर बनाएगा हाथी घोड़ा बनाएगा वहल मछली बना देगा और वो कितना दुख है तो ये काम मैं नहीं करता हूँ ऐसे निर्णय आएगा इस निर्णय के आने पर भी कोई अतिशय दबाव हो गया और उस व्यक्ति ने काम कर लिया गलत काम कर लिया तो वहाँ पर भी वो अपने आप को संभालेगा कि इस बार तो मैं जो है अपनी कमजोरी के कारण मैंने ये गलत काम कर दिया लेकिन मैं अब निर्णय लेता हूं कि आगे से इस काम को नहीं करूंगा एक बार दो बार चार बार मैं अपनी स्थिति को मजबूत बनाऊंगा और बिल, बिल्कुल एक काम भी गलत नहीं करूंगा घोटाला वाला काम एक भी नहीं करूंगा ये मेरा प्रण इस समय तो मेरी कमजोरी थी मैंने कर लिया लेकिन मैं अपने सामर्थ्य को बढ़ाऊंगा और ईश्वर से सहायता मांगूंगा और एक काम को भी गलत नहीं करूंगा। ये होता है निधि ध्यास उसमें भी जो है अपना बचाव नहीं करना है कि अरे मैं क्या करूं? मेरी तो स्थिति ऐसी थी मैं तो फंस जाता दबाव आ गया इसलिए जो हुआ वो अच्छा हुआ उसको अच्छा नहीं मानना है उसको बुरा ही मानना है ये हुआ निधि ध्यास तो ऐसी प्रक्रिया जो है उसको अपनाते रहना पड़ेगा इसका नाम है निधि ध्यास तो ये चलो थोड़ा आध्यात्मिक विषय में निधि ध्यासन और निधि ध्यासन जो है चलते फिरते बैठ करके भी कर सकते हैं ध्यान अवस्थित होकर के भी करते हैं और उपासना तो अच्छी तरह से बैठ करके आसन लगा करके ही करते हैं ये निधि ध्यासन वाला तो बाकी के समय में उपासना के अतिरिक्त समय में दो काम करेंगे या तो यम नियम का पालन करेंगे व्यवहार वाला पक्ष और दूसरा निधि ध्यास ये दोनों पूरक है इसी का नाम योगाभ्यास है इसी का नाम योगाभ्यास है एक जिसको कहते हैं ना तपस्या तो मानसिक संघर्ष मानसिक व्यायाम करना एक शरीर का व्यायाम करते हैं इससे शरीर पुष्ट होता है और एक बुद्धि का व्यायाम करते हैं उससे बुद्धि पुष्ट होती है बुद्धि ताकत बुद्धि में ताकत आती है और फिर जो है ये बुद्धि अच्छी बन जाती है तो वो प्रतिभाशाली बुद्धि होती है तो बुद्धि के दो काम होते हैं एक तो सही निर्णय लेना और दूसरा फटाफट निर्णय लेना जल्दी निर्णय लेना शीघ्र निर्णय लेना ये बुद्धि के काम है अच्छी बुद्धि उसको कहते हैं कि जो शीघ्र निर्णय लेवे ले और अच्छे निर्णय लेवे ले ले। ये हमारी बुद्धि इस प्रकार की बन जाएगी तो जो निश्चय है उसी का नाम बुद्धि है अध्यय या आत्मिका बुद्धि निश्चय कराने वाली जो है हमारे पास जो साधन है उसका नाम बुद्धि है तो ज्ञानम उपलब्धि तो ये अनर्थांतरम ज्ञान उपलब्धि और एक तीसरा शब्द है ये तीनों को समान अर्थ का है बुद्धि ज्ञान और उपलब्धि ये तीनों जो है इस समानार्थी शब्द है इसको बुद्धि कहते हैं इसको ज्ञान कहते हैं इसको उपलब्धि कहते हैं तो ये हमारे मनुष्य जीवन की उपलब्धि है ये मनुष्य जीवन में प्राप्त करने योग्य ज्ञान है और उसकी प्रक्रिया ये निधि ध्यासन है मन में बिठाना है निश्चय करना है और निश्चय पक्का होना चाहिए तो अब जो है ये विवेक वैराग्य और अभ्यास के अंतर्गत पहले अनित्य के ऊपर विचार किया गया कुछ दो वाक्य लग लिखे गए थे कि मैं आत्मा हूँ मैं नित्य हूँ दिखाई देने वाली सब चीजें अनित्य हैं तो ये नित्य अनित्यता का विचार करना चाहिए फिर जो है अशुचि वाला अपवित्र वाला है जिसमें कुछ पदार्थ और कुछ क्रियाएं आ गई तो यहाँ पर लिखा है कि शरीर अपवित्र है शरीर रोगों का घर है स्त्री हो पुरुष सभी का शरीर हड्डी मांस खून मल मूत्र पसीना आदि गंदगी से युक्त है और ऐसे ही कार्यों के विषय में सोच लेना चाहिए और पवित्र कार्यों को हम पवित्र मानते हैं इस अविद्या को भी हटाना है इसके लिए निश्चय करना है तो पक्ष और प्रतिपक्ष चलाते रहते हैं हम तो कुछ अब प्रयोग करने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए स्थिति बनाई है और अनित्यता के विषय में थोड़ा चिंतन करते हैं कि मेरी आत्मनिरीक्षण से हम पता लगाते हैं कि हमारी स्थिति क्या है नित्यता अनित्यता का विषय में तो हमें पता चलता है कि हम इतने सावधान और सतर्क नहीं हैं अनित्यता का अभी हमें बोध नहीं हुआ है तो कोमलता से आंखों को बंद कर दीजिएगा और लंबी और गहरी सांसें लीजिएगा सांसारिक संबंधों को भुला दीजिएगा इस समय किसी भी प्रकार का सांसारिक संबंध जो हमारा माता पिता भाई बहन मित्र साथी संबंधी इनके साथ है, या पशु पक्षी और भूमि भवन धन संपत्ति इनके साथ जो संबंध है उसको छोड़ करके अपने विषय पर चिंतन करेंगे शारीरिक संबंध को भी भुला देंगे हमारा शरीर नाशवान है ये हमने सुना है परंतु इसे हृदय में बिठाना है जब तक इसको नहीं बिठाएंगे तब तक तो ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ जैसे ही चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा इनका संयोग हमारे साथ जैसे लगता है कि सदाकाल से है और आगे सदा के लिए बना रहेगा ये हमारे मन में बैठा हुआ है इसको काटने के लिए हमने हेतु दिया है पहले प्रतिज्ञा की कि शरीर अनित्य है और हेतु दिया कारण दिया कि उत्पत्ति धर्म वाला होने से अर्थात हमारा शरीर एक दिन उत्पन्न हुआ है तो अपनी जो भी अवस्था है उसमें से दस वर्ष को घटा दीजिए उस समय की स्थिति को देखने का प्रयास करें कितना बल था कितना अनुभव था कितनी बुद्धि थी शरीर की स्थिति कैसी थी उसको कुछ क्षणों के लिए विचार करें अगला कदम और 10 साल कम कर दीजिए अपनी अवस्था में से घटा दीजिए मान लीजिए आप 55 के हैं तो पहले चरण में 45 के और इस दूसरे चरण में आप 35 के 35 वर्ष की अवस्था आपके शरीर की है उस समय की बुद्धि उस समय का शरीर उस समय का बल शारीरिक मानसिक बल अनुभव आदि का भी आकलन करें ऐसे ही दो तीन चरण और करके अपनी अवस्था को पाँच साल में ले जाइए कि मैं जब पाँच वर्ष का था प्राय पाँच साल तक की स्मृति हमारे अंतकरण में होती है चित्त में होती है कोई विरला होता है वो तीन साल की स्मृति भी कर सकता है कि मैं तीन साल का मेरा शरीर तीन साल का था तब मैं कैसा था क्या अवस्था थी क्या अनुभव करता था मैं किस प्रकार से रहता था तो तीन वर्ष भी जो ले जा सकते हैं वो तीन साल में ले जाए उससे आगे तो स्मृति आना कठिन है अब आगे उसको थोड़ा वास्तविक कल्पना का सहारा ले लेंगे कि माताजी ने हमें अभी अभी जन्म दिया है उस समय की अवस्था को एक वास्तविक कल्पना के आधार पर स्वीकार करना होगा इसके पीछे भी ले जाइएगा कि इससे पहले इस शरीर से मेरा संयोग नहीं था और संयोग एक दिन बना है और जो संयोग बना है यही मेरे शरीर की उत्पत्ति है इससे पहले मेरा ये शरीर नहीं था इसमें कोई विकल्प हो तो उसको देखें क्या इससे पहले मेरा ये शरीर था उत्तर आएगा कि मेरा शरीर नहीं था ये वाला शरीर नहीं था इसको लगाना पड़ेगा वैसे ये साक्षात तो नहीं होगा लेकिन इसको लगाना पड़ेगा शास्त्र के अनुकूल होने से अब इस उत्पत्ति धर्म आरंभ हुआ है तो इसका जो क्रम है कि इसकी कुछ वृद्धि होती है इसमें अनेक अवस्थाएँ शिशु अवस्था किशोर किशोरावस्था बाल्यवस्था किशोर अवस्था युवा अवस्था, युवावस्था अवस्था, यहाँ तक तो जो है ये नियम है कि ये शरीर जो है इस प्रकार से बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और ये प्रौढ़ अवस्था तक बढ़ता गया और यहाँ पर जो है एक स्थिति ऐसी आती है कि अब वो ढलान पर जाता है थोड़ी थोड़ी इसमें क्षीणता आने लगती है ये तो हम सभी का प्रत्यक्ष है क्या इससे उल्टा होता है क्या ये भी सोच ले कि एक व्यक्ति किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आ गया या अन्य कोई प्राणी का शरीर ले लो अथवा तो वृक्ष वनस्पति ले लो तो क्या ये अवस्था से वापस किशोर अवस्था में जाता है क्या कोई तो उपाय होगा कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा क्या ऐसा उपाय है कुछ क्षण इसके ऊपर विचार करें गुलाब का फूल जो है चलते फिरते इसके लिए देखना चाहिए कोई भी फूल ले लिया पहले कण के रूप में रूप में होता है फिर कली के रूप में फिर जो है विकसित होता है पूर्ण यौवन यौवन में वो खिल जाता है कुछ समय वो टिका रहता है और उसके बाद में उसमें रास आने लगता है उसकी कोमलता घटने लगती है सूखने लगता है और आगे वो झड़ जाता है क्या इससे विपरीत होता है किसी भी स्थिति में कोई ना कोई स्थिति होनी चाहिए ऐसी क्या ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण से घटित होता है कुछ क्षण के लिए विचार करें उत्तर आएगा कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जो वृद्धावस्था में से वापस प्रौढ़ावस्था में जाए व्यक्ति या प्राणी का शरीर या वृक्ष वनस्पति इस प्रकार से उल्टे क्रम में जाए ये असंभव है आगे प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था और वृद्धावस्था में से जीर्ण शीर्ण अवस्था शरीर के कई सारे अवयव काम करना बंद कर देते हैं और इस जीर्णावस्था में से मरणासन हो जाता है व्यक्ति और अब जो है उसके प्राण आदि जो है सिमट जाते हैं सीमित गतिविधि हो जाती है वो चल फिर नहीं सकता है पहचानता नहीं है होश नहीं रहता है सांस भी रुक रुक करके चलती है नाड़ी का पता नहीं चलता है क्या उससे उल्टी दिशा में गति होगी इस अवस्था में भी कोई उपाय रहता है और यदि उल्टा लिया और थोड़े दिनों के लिए वो टिक गया तो आगे फिर वही स्थिति आएगी या नहीं आएगी या फिर से उल्टे क्रम में चलने लगेगा कुछ क्षण इसके ऊपर भी चिंतन कीजिएगा उत्तर आएगा कि ऐसी उल्टी स्थिति नहीं बनती है जो क्रम निर्धारित है उसी क्रम में जो है शरीर क्षीण हो जाता है मरणासन हो जाता है और वियोग हो जाता है ये तो स्वाभाविक रूप से शरीर का अंत इस प्रकार से होगा सारी प्रतिकूलताओं से बच कर के हम रह सकते हैं तब ये स्थिति आएगी परंतु संसार में क्या एक ही प्रतिकूलता है जो हमें अपनी अवस्था के कारण मृत्यु आती है या और भी कारण हैं इसका भी प्रत्यक्ष करें किन किन कारणों से मृत्यु आ सकती है कहाँ कहाँ आ सकती है शरीर में क्या क्या स्थितियाँ बनती हैं उसके कारण आकस्मिक मृत्यु भी कैसे आ सकती है हमारी स्वयं की भूल से हमारी स्वयं की मूर्खता से भी कभी भी मृत्यु आ सकती है इस शरीर का अंत हो सकता है स्वयं से प्रश्न पूछे क्या हमारी स्वयं की भूल से हमारे इस शरीर की मृत्यु होगी हा या ना उत्तर आएगा हाँ हो सकती है क्या अन्यों की मूर्खता से हमारे इस शरीर का अंत हो सकता है स्वयं से पूछे हाँ या ना उत्तर मिलेगा हो सकती है क्या प्राकृतिक आपदाओं से हमारी शरीर का अंत तो हो सकता है हाँ या ना हो सकता है तो ये शरीर जो है जहा उत्पत्ति हुई है तो सृष्टिक्रम जो है जो नियम है ईश्वरीय नियम है उसके अनुसार इसकी यही गति है और इस गति को जो है हम किसी भी उपाय से रोक नहीं सकते हैं इसकी गति को कुछ काल के लिए थोड़ी मात्रा में प्रतिरोध कर सकते हैं सर्वथा नहीं कर सकते यदि ऐसा होता तो हमारे सामने कोई एक हजार साल का पुराना व्यक्ति दस हजार साल पुराना व्यक्ति ये मिलने चाहिए लेकिन कोई मिलता नहीं ऐसा ये प्रत्यक्ष है ये प्रत्यक्ष हमें सिद्ध करता है हमारा ये शरीर अनित्य है इस अनित्य शरीर के लिए नित्य धर्म को नहीं छोड़ना है ये अंत में निर्णय निकलना चाहिए नित्य ईश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए इस निर्णय पर हमें पहुंचना है हिमे से अपनी आँखों को आँखों को खोल सकते हैं इस प्रक्रिया को आप अन्य काल में भी अपनाते रहें और विषय लेते रहें कर्म का विषय ईश्वर का विषय पुनर्जन्म का विषय कर्म फल का विषय ऐसे ऐसे विषयों में अपवित्रता का विषय ऐसे ऐसे विषयों को लेकर के आप निधि ध्यान का प्रयोग करें चलते फिरते सूक्ष्मता में जाएं फूल को देखें यहाँ पर फूल खूब है कली को देखें फूल को देखें और जो मुरझा गया ऐसे फूल को भी देखें और एक ही फूल को रोज रोज देखते रहें अभी तीन चार दिन है ना एक फूल को पसंद कर लो आप कि इस फूल को देखना आज क्या स्थिति है अगले दिन क्या स्थिति है और अगले दिन क्या स्थिति है इसको देखिए फिर अपने में घटाइए तो कुछ समझ में आया कि निधिध्यासन की प्रक्रिया इस प्रकार से अपनी मान्यताओं को हटाने के लिए और प्रमाणों से तर्क से जो सिद्ध होता है इस प्रकार के निर्णय करने हेतु ये निधि की प्रक्रिया है धन्यवाद अगली कक्षा जो है अर्थात इस समय जलपान और फिर अगली कक्षा में यथा समय पधारेंगे धन्यवाद बाद में पता दें